चतुर्दशम सूक्तम भाषार्थ हे यजमान तुम पितरों के राजा यम की हवि आदि द्वारा उपासना कर यम उत्तम पुण्य में कार्य करने वालों को सुखद स्थान में ले जाने वाला तथा अनेकों को हितार्थ योग्य मार्ग के दृष्टा है विवस्वान के पुत्र यम के पास ही मानवों को जाना पड़ता है भाषार्थ सब में मुख्य यम पाप पुण्य का ज्ञाता है उसका वह मार्ग नियम कोई बदल नहीं सकता मार्ग का नाश नहीं कर सकता पहले जिस मार्ग से हमारे पूर्वज गए हैं उसी मार्ग से अपने अपने कर्मानुसार हम सब जाएंगे भाषार्थ इंद्र काव्य भुग पितरों की मदद से यम अंगिरस आदि पितरों की मदद से तथा बृहस्पति ऋक्पदादि पितरों की मदद से उत्कर्ष पाते हैं देव जिनको उत्पन्न करते हैं और जो वेदों को बढ़ाते हैं उनमें से स्वाहा के द्वारा तथा कोई सधा से प्रसन्न होते हैं भाषार्थ हे यम अंगिरादि पितरों के साथ तू इस उत्तम यज्ञ में आकर बैठो विद्वान लोगों के मंत्र तुझे बुलाएं राजा यम इन हवि से संतुष्ट होकर तू हमें प्रसन्न कर भाषार्थ हे यम विभिन्न रूप धारण करने वाले पूजा के योग्य अंगिरों के साथ तू आ तथा इस यज्ञ में सम्मान करने वाले यजमान को संतुष्ट कर जो तुम्हारे पिता विश्ववान हैं उनको मैं यज्ञ में बुलाता हूं इस यज्ञ में वह कुश के आसन पर बैठकर हमें संतुष्ट करें भाषार्थ अंगिरा अथर्ववा एवं ऋग्व आदि हमारे पितर अभी ही आए हैं और वे सोम के अधिकारी हैं उन यज्ञारह पितरों का अनुग्रह हमें प्राप्त हो तथा हम उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर कल्याणमार्गी बने भाष्यार्थ हे पिता उत्तम स्वर्ग में अपने पितरों के साथ मिलो वैसे ही अपने यज्ञ दान आदि पुण्य कर्म के फल से भी मिलो पापा चरण को छोड़कर फिर घर में प्रवेश करो तथा तेजस्वी शरीर को प्राप्त कर भाष्यार्थ हे दुष्ट पिसाचों यहां से चले जाओ हट जाओ दूर चले जाओ नतरू से इस मृत मानव के लिए यह स्थान आक्रमित किया है यह स्थान दिन रात तथा जल से युक्त है यम ने इस स्थान को मृत मानवों के लिए दिया है भाशार्थ हे मानव चार आंखों वाले तथा विचित्र वर्ण वाले यह जो दो कुत्ते हैं इनके पास से श्रेष्ठ मार्ग में तुम जल्द चले जाओ अनंतर जो यम के साथ सदैव आनंद का अनुभव करते हैं उन बलशाली पितरों को प्राप्त कर भाषार्थ हे यम तुम्हारे घर के रक्षक चार आंखों वाले मार्ग के रक्षक तथा लोगों द्वारा विख्यात जो दो श्वान हैं उनसे इस मृत व्यक्ति की रक्षा करो हे राजा इसे कल्याण भागी एवं निरोग करो भाषार्थ यम के दूत लंबी नाक वाले प्राणीजीवी तथा बहुत बलवान ऐसे दो शान मानवों को लक्ष्य करके विचरण करते हैं वे हमें सूर्य के दर्शन के लिए यहां आज कल्याण कारक उचित प्राण दें भाशार्थ हे ऋतिक्ओं यम के लिए सोम को निचोड़ो तथा यम के लिए हविका हवन करो जिसके अग्नदूत हैं तथा जिसे नाना द्रव्यों से सुशोभित किया है वह यज्ञ यम की ओर जाता है भाष्यार्थ हे ऋत्विकों यम के लिए घी युक्त हवि का हवन करो तथा यम की स्तुति उपासना करो देवों के मध्य यम हमारे लंबे जीवन के लिए दीर्घायुष्य प्रदान करें भाष्यार्थ हे ऋत्विकों राजा यम के लिए अत्यंत मीठा हवि अर्पित करो पूर्वज एवं पूर्व मार्गदर्शक ऋषियों के लिए यह नमस्कार है भाषार्थ यमराज त्रिक दुख नामक यज्ञ में ज्योति गौ तथा संरक्षण के लिए प्राप्त होवे यम छह स्थानों में दुलोक भूलोक जल औषधियां ऋक एवं सुनृत रहता है यह एक ही संरक्षण के लिए प्राप्त होवे त्रिष्टुप गायत्री एवं अन्य सब छंद में सब यम में स्थापित हैं पंचदशम सुक्तम भाषार्थ जो पितर पृथ्वी पर हैं वे उच्च स्थान को प्राप्त करें जो पितर स्वर्ग में उच्च स्थान पर हैं वे वहीं रहें जो मध्यम स्थान का आश्रय करके रहे हैं वे उच्च स्थान के पद को प्राप्त करें जो सोम रस पीते हैं तथा सत्य स्वरूप केवल प्राण रूप एवं शत्रु रहित पितर हैं वे पितर यज्ञ काल में हमारी रक्षा करें भाषार्थ जो पहले उत्पन्न होकर मृत हुए तथा जो अनंतर बाद में उत्पन्न होकर मरे जो पृथ्वी पर राजस कार्य करके श्रेष्ठ पदों पर विराजमान हैं तथा जो निश्चय से भाग्यवान बांधवों में हैं उन सब पितरों को आज ही नमस्कार है भाष्यार्थ मैंने ज्ञानी पितरों को पाया है मैंने यज्ञ का फल एवं प्रवृत्ति भी पाया है जो पितर कुश के आसन पर बैठकर श्रेष्ठ सोम रस हव्य के साथ ग्रहण करते हैं वे सब यहां आए भाष्यार्थ हे कुश के आसन पर बैठने वाले पितरों आप हमें संरक्षण दो तुम्हारे लिए इन हवि द्रव्यों को अर्पित करते हैं इनका आस्वाद लीजिए वे आप आइए तथा मंगल प्रद कल्याण में प्रीति से हमें सुख की प्राप्ति कराइए अनंतर दुख रहित करो तथा पाप से दूर करो भाषार्थ कुशों के ऊपर सब मनोहर प्रिय विपुल हवी द्रव्य रख कर इनका तथा सोम रस का उपभोग करने के लिए पितरों को सम्मान पूर्वक बुलाए हैं वे यहां आए वे हमारी स्तुति प्रसन्न मन से सुने तथा वे हमारी रक्षा करें भाषार्थ हे पितरों आप सभी लोग दक्षिण की ओर घुटने टेक कर बैठकर हमारे इस यज्ञ की बधाई करो वैसे ही तुम्हारे प्रति हमसे मानव होने के कारण अपराध होना संभव है किसी भी कारण से तुम हमारे ऊपर क्रोध ना करना भाषार्थ हे पितरों उत्तम देवों के पास बैठे हुए तुम लोग हवि दान देने वाले मानव के लिए धन दो तुम उस यजमान के पुत्र को धन दो वे तुम इस यज्ञ में विपुल धन प्रदान करो भाषार्थ जो हमारे सोम पीने वाले प्राचीन पितर धनमान थे उन्होंने सोम पान यथा नियम किया था उन हमारे हवि की इच्छा करने वाले पितरों के साथ सुख पूर्वक रहता हुआ यम इन हवि द्रव्यों का प्रसन्नता से यथेच्छ भोजन करे भाषार्थ हे अग्निदेव जो पितर अग्निहोत्र को जानने वाले ऋचाओं से स्तोत्रों से स्तुति करते हैं तथा देवत्व की प्राप्ति कर चुके हैं उनको प्राप्त होकर यदि वे धनादि की कामना करते हैं उन अर्चनीय ज्ञानी सत्य बोलने वाले बुद्धिमान तेजस्वी यज्ञस्थ पितरों के साथ तू हमारे पास आ भाषार्थ जो सत्य आचरणशील हविका भक्षण करने वाले तथा रसपान करने वाले पितर हैं वे इंद्र एवं देवों के साथ एक रथ में ही बैठे हैं हे अग्निदेव उन सब देवों की उपासना करने वाले प्राचीन उत्तम यज्ञ के अनुष्ठाता पितरों के साथ स्तुवित होकर आ भाषार्थ हे अग्नि दग्ध पितरों तुम यहां आओ तथा सभी अपने-अपने आसन पर बैठो हे पूज्य पात्रों में परोसे हुए हवि द्रव्यों का भक्षण करो एवं पुत्र पौत्र आदि से युक्त धन हमें दो भासार्थ है हे सर्वज्ञ अग्निदेव हमने तुम्हारी स्तुति की है तुमने हमारी हवि को मान करके श्रेष्ठ गंध युक्त करके पितरों को दिया है वे पितर श्रद्धा के साथ दिए गए हविका भक्षण करें तू भी हे देव प्रयास से अर्पित किए हविका भक्षण कर भाषार्थ हे सर्वज्ञ अग्नि यहां जो पितर आए हैं जिनको हम जानते हैं तथा जो यहां नहीं आए हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन सबको तुम जानते हो तो सधा युक्त हम सुप्रतिष्ठित यज्ञ का स्वीकार करो भासार्थ हे अग्नि जो पितर अग्नि से जलाए गए हैं तथा जो नहीं जलाए गए हैं और जो सब स्वर्ग में सुधा रूप अन्न से तृप्त होकर प्रसन्न रहते हैं उनके साथ तू मिलकर हमारे पितरों के इस प्राण आधार शरीर को यथा शक्ति समर्थ बना षोडशम सूक्तम भासार्थ हे अग्नि देव इसको भस्म नहीं करना इसे क्लेश नहीं देना इसके चरम वा शरीर को छिन्न-भिन्न नहीं करना ज्ञानी अग्नि जिस समय तू इसे पूरी तरह जलाता है उसी समय इसे पितरों के पास भेज देना भाशार्थ हे सर्वज्ञ अग्नि जब तू इसे पूर्ण रूप से जलाएगा तब इसको पितरों को प्रदान जब यह शरीर मृत होता है तब यह देवों के वश में रहता है भाशार्थ हे मृत मानव तेरा नेत्र सूर्य के पास जाए इवन प्राण वायु में और तू अपने पुण्य फल से स्वर्ग वा पृथ्वी पर जा या जल में जा यदि उनमें तेरा हित है तो तू सूक्ष्म शरीरों में औषधियों में रह भाषार जन्म रहित जो भाग है उसे तू अपने तेज से तप्त कर तुम्हारा तेज उसे तप्त करे तू, तू तुम्हारे ज्वाला से उसे तप्त करे हे सर्वज्ञ अग्नि जो तुम्हारी मंगल प्रदाय मूर्तियां हैं उनसे इसको पूर्यमान जनो के लोक में ले जाओ